नमस्कार मैं हूं रवीना टंडन और आप सुन FM, रहो, रहो। आप सुन सुन रहे रहे हैं हैं 90.4 90.4 रेडियो रेडियो मधुबन मधुबन सुनते रहो रहो मुस्कुराते नमस्कार हूँ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास मेहमानों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं तो आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हमारे बीच में है लोनावाला महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और लोनावाला एक हिल स्टेशन है हिल स्टेशन में रहना अपने आप में भाग्य की बात है तो चेतन जी हमारे साथ हैं चेतन जी बहुत समय से म्यूजिक में काम कर रहे हैं और लोनावाला जैसे टूरिस्ट प्लेस में बैठकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं बच्चों को सिखाने का काम कर रहे हैं तो आज हम लोग उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया है बच्चों के साथ कैसे म्यूजिक सिखाते हैं और किस तरह के परफॉर्मेंस वो किए हैं उनके बारे में उन्हीं से जानेंगे आप सभी की तरफ से चेतन सर का बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद सर कैसे हैं आप बस बढ़िया है खुश सर <laughs> का देखो बोलने का स्टाइल भी है कि लोनावाले में है तो बस खुश ही रहते हैं क्योंकि ये एक प्लीजेंट एटमोसफियर बहुत ही सुंदर एटमोसफियर है वहाँ पर रहना अपने आप में बहुत ही अच्छा नेचर के साथ रहते हैं तो चेतन जी मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार के बारे में कुछ बातें बताइए जी मेरे परिवार में मेरे माता पिता मेरी पत्नी मेरे दो लड़का जो है वो चौबीस साल का है लड़की जो है वो चौदह साल की है और भाई है एक छोटा भाई है उसकी वाइफ है उसके दो बच्चे हैं ऐसा पूरा परिवार हम लोग यहीं पे हैं एक बहन जो है वो लोनाला राजकोट में है गुजरात में एक पुणे में है उनकी भी शादी हो चुकी है सब सेट हो गए हैं 76 में हम लोग यहाँ पे आए थे उसके बाद में 2000 तक थोड़ा सा गाना सीखा संगीत विशारत किया शास्त्रीय संगीत में हमारे गुरु श्री विजय सेनन जी के साथ फिर उसके बाद 2001 में डिग्री आने के बाद पहले से लक्ष्य यही था कि संगीत को बांटना है तो जितना भी हो सके हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से उनकी परमिशन से हमने लोनालामी शुरू किया है फिर धीरे धीरे आज नहीं नहीं तो कम से कम 400-500 विद्यार्थी मेरे हाथ के मतलब मेरे मार्गदर्शन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े हैं अच्छा। और अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय के जो कोर्स होता है जो कि ऑल ओवर ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है उसके थ्रू हम लोग एग्ज़ाम दिलवाते हैं चार विद्यार्थियों ने शिष्यों ने विशारद कंप्लीट किया है एक हारमोनियम में तीन वोकल में हाँ। मेरी वाइफ भी संगीत विशारद है वो भी बहुत अच्छा गाती है और वो भी हम लोग नॉर्मली गज़ल का और पुराने फिल्मी गानों का प्रोग्राम करते हैं शास्त्रीय संगीत सिर्फ क्लास में सिखाते हैं इनबॉर्न टैलेंट नहीं होने की वजह से जितना भी आज मेरे पास है वो बहुत मेहनत करके कमाया हुआ है तो चल रहा है साथ में क्लासेस भी चल रहे हैं उनके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारे मिस जिस घरानाने से बिलोंग करता हूँ वो है मेवाती घराने के पंडित जसराज जी अच्छा। उनके एक शिष्य जो है केरला में है त्रिवेंद्र में वो एक्चुअली केरला में है जहाँ पर कर्नाटक संगीत बहुत चलता है वहाँ पे उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत का प्रचार किया है आज उनका बहुत बड़ा नाम है बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं वहाँ के उनके एक शिष्य है विजय सेनन जी जो यहीं पे रहते थे मुझे यहीं लोनाला में मिले अच्छा, अब सैयोग की बात देखिए मैं गुजरात से आया वो केरल से आए हैं और हम महाराष्ट्र में मिले फिर उनके मार्गदर्शन में शुरू किया एक्चुअली मुझे शास्त्रीय संगीत का कुछ पता नहीं था गाने की बहुत शौक था गाने का इतना पागलपन था वो गाने की खास करके मोहम्मद रफ़ी साहब को सुना था और उसका भी एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ से मुझे वो अच्छा लगा वही हूँ कि गुजरात में गया था सूरत के वहाँ पे वहाँ पे कबीर वढ़ करके है कबीर जी का जहाँ पे उन्होंने कबीर जी ने एक वृक्ष लगाया था जो कि क्या बोलते हैं पीपल का झाड़ तो पीपल का कैसा होता है फिर से वो नीचे आता है फिर उगता है अब उस लैंड पे नदी के बीच में एक लैंड है नर्मदा नदी के बीच में एक छोटा सा लैंड है उस लैंड में इतने पेड़ है कि कबीरदास जिसने कौन सा लगाया वो भी पता नहीं किसी को तो हम लोग ऐसे ही मैं शायद 14-15 साल का था तब हम लोग गए वहाँ गए थे तो आते वक्त क्या हुआ नाव में आना जाना पड़ता था तो आते वक्त नाव में आ रहे थे और शाम का वक्त था देखो माहौल मतलब एक मौसम था एक ऐसा सीन था कि सूरज डूब रहा था हम लोग नाव में जा रहे थे और किनारे पे एक टूटी हुई नाव के ऊपर आदमी एक बैठ के अपनी खुली आवाज़ में गाना गा रहा था अच्छा। मोहम्मद रफी साहब का <laughs> पत्थर के सनम तुझे हमने खुदा माना मोहब्बत का खुदा माना उसका गाना सुन के इतना सुकून मिला और मन में एक ही बात आई कि वो निस्वार्थ भाव से गा रहा था अपने धुन में गा रहा था और उसकी धुन में वो गा रहा था और मुझे इनडायरेक्टली सुकून मिल रहा था इनडायरेक्टली मैंने भी सोच लिया कि यही करना है कि खुद गाओ और दूसरों को आनंद दो यही टर्निंग पॉइंट है यहीं से मैंने शुरुआत की थी बहुत ही अच्छी कहानी आपने बताया अपना आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को खास करके हम लोग जब सोचते हैं कि ज़िंदगी में क्या करना है और बहुत सारे ऐसे मोड आते हैं जहाँ पर हमें एक मैसेज मिलता है कि यही ज़िंदगी है लेकिन शायद हम लोग कभी कभी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं पकड़ पाते नहीं सुन पाते शायद इसीलिए हम लोग आज बहुत सारा मेहनत करके पैसा कमा के भी जो सुख है या जो सुकून जिंदगी का चाहिए वो नहीं मिलता क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को दबा दिया तो यहाँ पर चेतन जी जो है अपनी अंतर की आवाज़ को पकड़ के काम करते हैं इसलिए उन्हें भी सुख मिलता है और दूसरों को भी सुख मिलता है तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जो हम सभी को समझना है ज़िंदगी का जीने के लिए तो आशा करता हूँ आपके मोड़ आपके जीवन में कई मोड़ आते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी आवाज़ आती है तो उस आवाज़ के प्रति आप अपना समय दें और चिंतन करें कि मुझे क्या करना है जब आप समझ लेंगे कि मुझे यही चीज़ करना है तो फिर बस वहीं पर ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है तो चलिए चेतन जी ने ऐसी शुरुआत की है जहाँ पर उनकी रूह ने उनको आवाज़ दिया और वो चीज़ें होने लगी तो कहते हैं कि ऐसा करने में एक भाग्य भी लगता है समय भी लगता है बहुत सारी चीज़ें जोड़ दिए जाए तो भी मुझे लगता है कि आजकल हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भ्रमित भी हमें करते हैं तो लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी भ्रमित नहीं है ज़िंदगी जीने की एक अंदाज को कहेंगे जहाँ पर खुद भी सुखी रहें और दूसरों को भी सुख दें अगर किसी को भी आप सुखी हैं लेकिन आपके उस चलन से दूसरे अगर दुखी हैं तो वो भी तो सही नहीं है <laughs> आप अच्छे हैं लेकिन दूसरे अगर आपको देखकर नफरत करते हैं या परेशान होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी अपनी कमी गिनी जाएगी तो आइए इसी मोड़ पे आगे बढ़ते हैं और फिर चेतन जी को मैं जोड़ना चाहूँगा आप सभी से चेतन जी एक अच्छा सा गाना जैसे आपने अभी याद कराया है पत्थर के जनाव वाला गाना मोहम्मद रफ़ी साहब को आप अच्छी तरह से जानते हैं उनकी आवाज़ को आप बहुत दिल से सुने हैं तो मैं चाहूंगा कि एक हाथ मुखा हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाई पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा ये क्या जाना पत्थर के सनम <laughs> चलिए बहुत ही खूबसूरत गीत का आगाज हुआ है चेतन सर ने गाया है तो इसी गीत का आनंद उठाते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कराते रहो तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना बड़ी भूत ये क्या समझा ये क्या जाना पत्थर कैसे तेरा दिल में लिए चलते रहे अंगारों पे तो हो कहीं तो हो कहीं सजदे किए हमने तेरे रुख सारों पे हम साना हो कोई दीवाना प का खुदा जाना छ जाएंगी तनहिया जब रातों की रास्ता हमें रास्ता हमें दिखलाएगी क्षमे बापा उन हाथों की ठोक लगी तब पहचाना पत्थर के सना का खुदा जाना पथ टूट खुपराया है शीशा नहीं शीशा नहीं सावर नहीं मंदिर सा एक दिल ढाया है वीराना पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम के हमारे आज खास मेहमान चेतन जी हैं जो संगीत प्रेमी हैं और बच्चों को संगीत सिखाते हैं और सिखाने का ये कार्य जो है संगीत को खास सिखाना ये बहुत बड़ा टेढ़ा मैं समझता हूँ इतना इजी नहीं है जैसे आपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा दिया लेसन सिखा दिया और चले गए यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर बड़े सबको सिखाना पड़ता है तो ये थोड़ा सा यूनिक है और थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत वाला है बाकी वो मेहनत हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि प्रोफेशनली हम कहीं बोर्ड लेकर चौक पेन लेकर एग्जाम्स वगैरह नहीं लेते या पढ़ाते नहीं हैं यहाँ तो आपको आवाज़ के साथ खेलना पड़ता है और बताना पड़ता है सुर राग और संगीत के साथ आपको जुड़ना पड़ता है यहाँ पर तो वो चीज़ें बच्चों को सिखाने के लिए आपको किस तरह से मेहनत करनी पड़ती हैं बड़ों को सिखाते वक्त क्या करते हैं तो सिखाने का जो तरीका आपका अपना ओरिजिनल स्टाइल क्या है वो थोड़ा सा बताएं सिखाने का तो हमारे गुरुजी ने जिस प्रकार हमको सिखाया है कहते हैं कि गीतम वाद्यम नृत्यम मतलब गायन वादन और नृत्य तीन गीतों से संगीत बनता है तीन चीज़ों से बनता है हालाँकि सुर ताल मिल जाता है ये नृत्य जो है वो हम हाथों की जो क्रिया करते हैं वही नृत्य है दूसरा हमारे गुरुजी कहते थे सुर पकड़ लोगे आप ताल पकड़ लोगे शब्दों को किस तरह से बोलना है वज़न देना है उसको उच्चारण उसका कैसा करना है ये सब बातें हो जाती हैं लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसमें रूह कहाँ से लें अब ये फीलिंग्स जो है भाव है वो कहीं कोई सिखा नहीं सकता है वो आपके अंदर होना चाहिए फॉर एग्जांपल आप अगर हारमोनीय को बजाएंगे बहुत ही सुरीला बजता है लेकिन निर्जीव है उसको भाव नहीं है वही सुर आप गाओगे तो उसमें भाव पैदा हो जाता है तो ये जो भाव है वो आना चाहिए और वो लाया नहीं जाता वो अपने आप आना चाहिए इसका बहुत ही एग्ज़ाम्पल बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल हमारे गुरुजी देते थे कहते थे कि हमारी भारत की परंपरा है कि सभी माएँ अपने बच्चों को गाना गा के सुलाती है लोरी जी से हम कहते हैं सुनाती है अब जाहिर सी बात है हर माँ सीखी हुई तो नहीं है लेकिन देखिए आप आश्चर्य की बात देखिए उसका सुर भी नहीं रहता उसका ताल भी नहीं रहता कि गाने में सिर्फ भाव रहता है वो भाव सिर्फ ये है कि बच्चा सो जाए और सीखने के लिए बच्चा भी होना पड़ता है क्योंकि देखिए वो बच्चा सो जाता है उसका दिमाग नहीं है वो दिमाग से काम नहीं करता है वो भाव लेता है तो उतना ही महत्व का है कि सुनने वाला भी भाव से सुने अगर ये दो चीज़ मिल जाती है तो गाना क्या है गाने का मतलब है आपने भाव अपने सुरों द्वारा प्रकट करना है अब इसमें अगर माध्यम नहीं भी है भाव तो है तो हमारे गुरुजी कहते थे बहुत अच्छा सुर में गाने से ताल में गाने से अच्छा भाव से गाओ तो सुर ताल तो हो जाता है कभी कभी शारीरिक प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से गला ठीक नहीं होता है कभी महफिल में सुर नहीं लग जाता है उससे डरना नहीं है उससे कुछ करना नहीं वो हमेशा यही कहते थे कि आपके पास स्विच है वायर है बल्ब है लेकिन बल्ब तभी जलेगा उसमें करंट हो नहीं तो ये सब चीज़ें बेकार हैं ये जो करंट है वही भाव है वही आपके आ, सामने वाले आपके जो सुनने वाले हैं उनको भा जाता है इसका एक बहुत अच्छा ये भी है मेरा एक एक्सपीरियंस में छोटा सा एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ कि बहुत साल पहले मेरे ख्याल से कुछ दस बारह साल पहले संगीत से जीवन बचता है ये मेरा एक अनुभव है मेरे लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि है हुआ यूँ कि एक प्रोग्राम के लिए हम लोग गए थे और तो प्रोग्राम ऑलमोस्ट खत्म होने आया था और जसलोग हॉस्पिटल के बहुत सारे डॉक्टर्स सीनियर सिटी सीनियर डॉक्टर्स थे सिक्सटी अबाउट थे उन्होंने पहले ही होटल से ये रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग डेढ़ घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकते क्योंकि थोड़ा शारीरिक प्रॉब्लम होने की वजह से तो डेढ़ घंटा तक हमारे गुरुजी सवा घंटा तक ऑलमोस्ट गा रहे थे उसके बाद मेरा एक दो मोहम्मद रफ़ी का गाना गाना था और जैसे मैंने एक गाना गाया लोगों की फरमाइशानी चालू हो गई अच्छा। रफ़ी साहब के गाने की और इतनी सारी फरमाइश आई आप यक नहीं करेंगे साढ़े चार घंटा वो प्रोग्राम चला अब साढ़े चार घंटा चला उसके बाद में वो होटल ने भी डिनर दो बार गरम किया फिर उसको ये किया लेकिन साढ़े चार घंटे के बाद एक कपल काफ़ी बुजुर्ग थे वो आए थे और मेरे पास आके उन्होंने मुझे एक एनवलप देने की कोशिश की मतलब दे रहे थे मैं बोला था एक आप या हमारे गुरुजी को दीजिए हम लोग ऐसा नहीं बोले आपको देने का और वो औरत की ख़ास करके वो औरत की आँखें जो है लाल लाल हो गई थी वो नम हो गई थी और बहुत मतलब तो मैं ऐसे जस्ट पूछा बोला मतलब, क्या हो गया आंटी आपको क्या हो गया मतलब, कुछ नहीं बेटा तब तो उसके हस्बैंड ने वो तो कुछ बता नहीं पाई गला भराया था सब तो उन्होंने बताया कि बेटा डेढ़ साल पहले हमारे घर में एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो गई थी और ट्रैडजी हो गई थी मतलब उनके परिवार के ऑलमोस्ट पाँच छः सदस्य एक ही एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे अब ये जो बुजुर्ग थे उनका कोई नहीं बचा था और उस शौक में वो माताजी जो है वो आंटी जी रो नहीं पाई थी अभी वो खुद डॉक्टर है तो उनको पता है कि जब तक वो रोएगी नहीं तब तक उनको अंदर से अंदर वो खाया जाएगा और बहुत सारी बीमारियां हो जाती है उसकी वजह से तो पंद्रह बीस गोली रोज खानी पड़ती थी डेढ़ साल से और वो चाहते थे उन्होंने उसके लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी रखे कि रोए वो लेकिन वो रो नहीं पाए उस प्रोग्राम में जिस वक्त मैंने गाना शुरू किया ऑलमोस्ट वो दो तीन घंटा रोई रही थी मैं आवाज़ को सुनके आवाज़ को सुनके वो रफ़ी साहब के दर्द भरे गाने सुनके और पूरे ऑलमोस्ट दर्द भरे गाने थे तो इतना रोई थी तो वो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आज मुझे पता है इसकी गोलियां बंद हो जाएगी क्योंकि उसके गले में जो मतलब उसके दिल में जो दर्द था वो भरा हुआ था वो निकल गया है तो मेरी वाइफ की ज़िंदगी आपने बचा ली उसकी वजह से ये मैं आपको दे रहा हूँ तो ऐसे हम लोग भाव को ज़्यादा महत्व देते हैं हमारे घराने का मेवाती घराने का भी वही है कि वो हमारे गुरुजी ने हमको गाना बहुत कम सिखाया है भाव ज़्यादा भाव दिया है और उन्होंने कहा भी यही है अभी भी मैं बहुत सुर में नहीं गाता मुझे नहीं आता है गाना लेकिन उनकी एक बात को पकड़ के रखा भाव से गाओ बस <laughs> चलिए बहुत ही प्यारा सा मैसेज और बहुत ही अच्छा जो है हमारे संगीत प्रेमी अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा रहस्य आपके बीच में आ गया है एक बहुत बड़ा मैसेज आपके लिए है कि आप भाव से गाइए तो अपने आप आपके पास सब चीज़ें आ जाएगी तो ये एक बहुत ही सुंदर संदेश भी मिलता है और चलिए चेतन जी मुझे लगता है कि हमारे जीवन में भाव ही काम करते हैं बाकी सब चीज़ें उसको जोड़ने के लिए काम आ रहे हैं तो चलिए ऐसे कहते हैं कि भाव और भावना दोनों साथ साथ हैं और ईश्वर भी अगर भूखा है तो सिर्फ भावना का भूखा है अगर आपके पास भावना है तो ईश्वर आपके पास है भावना नहीं है तो ईश्वर भी आपके पास नहीं है क्या बात है चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे हमारे सभी लिसनर्स को और एक दर्द बरा गीत भी उसके साथ सुनाई जी मैसेज देने के लिए मैं कुछ बहुत बड़ा पंडित तो हूँ नहीं मुझे जो हमारे गुरु ने विजय जी ने जितना भी बताया है कि आर्ट कला जो है जितना बाँटो उतनी बढ़ने वाली है आप रह न रहें आपकी कला आपका संगीत हमारा भारतीय संगीत की बहुत बड़ा है मैं यहाँ कहीं पे भी ये दावा नहीं करता हूँ किसी भाव से गई है सुरताल को छोड़ दीजिए क्योंकि जो वो बेसिक है वो तो सीखना ही है उसके साथ अगर भाव आ जाता है किसी का नहीं आता है अब उसको क्या कर सकते हैं कोई बुज़ुर्ग आदमी है जो अभी पचास साल की उम्र में मेरे पास सत्तर साल के बुज़ुर्ग है वो भी सीखते हैं अभी उनको बेसिक सब मैं सिखाते बैठूँ तो उनकी तो उम्र वैसे भी ज़्यादा हो चुकी है तो वो सब बेसिक नहीं आता तो उनको वही सब बातें मैं बताता हूँ और फिर धीरे धीरे वो अपने आप को उसकी लायक करने की कोशिश करते हैं और फिर प्रोग्राम में कुछ कोशिश करते हैं गाने की बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि जिस तरह से एज है समझ है समय है वो सारी चीज़ें उसके साथ नीडी हैं और बेसिक चीजें जो आपको सीखनी है उसके साथ में अगर भाव आ जाते हैं तो उसमें एक रंग आ जाता है तो चलिए इन्हीं कामनाओं के साथ जाते जाते मैं कहूंगा एक मुगड़ा कोई भी गीत का सुनाई जा हा जा तुझको पुकारे मेरा प्यार हो तुझको पुकारे मेरा प्यार हा जा मैं तो मिटा हूं तेरी चाह में तुझको पुकारे मेरा प्यार चलिए चेतन जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़कर अपने भावों को व्यक्त करने के लिए और अपना अनुभव सुनाने के लिए थैंक यू सो मच बहुत बहुत आपका दिली दुआएं और शुक्रिया धन्यवाद तो चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले मोड़ पर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमागनीसा सुनते रहोकर आते रहो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 तुझको नजरिया बरसे की कप मेरे आंगन बतरिया ना जानो तेरा देश ना जानू नाम ना जानो तेरा देश ना जानू कैसे मैं मेजू समझे